और इन में से कुछ वो हैं, जो तुम्हारी तरफ देखते हैं, मगर दिल में इनसाफ न होने की विज़ा से, वो अंधों जैसे हैं, तो क्या तुम अंधों को रास्ता दिखाओगे, चाहे उने कुछ भी सुझाई न देता हो।